राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय व्यक्ति और समाज के जीवन में राम राज्य की स्थापना में कौन सी समस्याएं आती है उसी पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करते हैं जहां तक इतिहास का संबंध है इतिहास इतिहास तो यही है कि महाराज श्री दशरथ ने राम राज्य बनाने का संकल्प किया किंतु मंथरा राम राज्य के विरुद्ध है वह केके की प्रियदासी है और कई कई को बरगलाने और भड़काने में समर्थ हो जाती है मंथरा से प्रभावित कई कई महाराज दशरथ से यह वरजान मांगती है कि राज्य भरत को मिले और राम चौदह वर्ष तक वन में रहकर तपस्या करे लगता तो ऐसा है कि यदि मंथरा न होती तो संभवतः राम राज्य बन जाता या मंथरा त्रेता युग की एक नारी पात्र थी जिसके कारण राम राज्य नहीं बन पाया परंतु ये वृत्तियाँ कुछ पुरुष और कुछ नारी वर्ग की हर व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है मंथरा हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में विद्यमान है ज्ञानियों के दृष्टि में मंथरा द्वैत है मानस में श्री राम और श्री भरत की अभिन्नता का वर्णन किया गया है आप यदि ध्यान से पढ़ें या सुने तो आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र यह मिलेगा कि भरत अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं करते और वे चित्रकूट की यात्रा करते हैं चित्रकूट में उनका भगवान राम से मिलन होता है इसके पश्चात वे प्रभु की पादिकाओं को लेकर आते हैं सिंहासन पर उन पादिकाओं को प्रतिष्ठित करते हैं और चौदह वर्षों तक वे अयोध्या का राज चलाते हैं मूल सूत्र वही है चित्रकूट में श्री राम और भरत जी के मिलन का तात्पर्य क्या है भरत जी और श्रीराम तत्वतः एक ही हैं इसे हम व्यवहार के प्रतीकात्मक भाषा में कहें तो दोनों में अत्यंत साम्य था इतना कि देखने वाले कभी कभी उन्हें पहचानने में समर्थ नहीं होते भरत राम ही की अनुहारी सहसा लकन नर नारी तो मानस में भरत जी की जो भूमिका है उनके चित्रकूट की जो यात्रा है यह मानव जीव की यात्रा है और इसका उद्देश्य ईश्वर को ब्रह्म को पाना है वैसे उपनिषदों में भी इस बात पर विचार किया गया है कि जीव और ब्रह्म में क्या सामने है जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग है या दोनों एक ही है इस विषय में यो हमारे देश में बड़ा विवाद रहा है अलग अलग आचार्यों का मत अलग अलग है कुछ लोगों का आग्रह है कि जीव और ब्रह्म एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है जीव और ब्रह्म कभी एक हो नहीं सकते इसे और भी कई सूक्ष्म पद्धतियों से कहा गया है दूसरी ओर अद्वैत वेदांत की मान्यता है कि जीव ब्रह्म ही है जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है जीवो ब्रह्मव न अपरह श्री मध्वाचार्य जी महाराज द्वैत का प्रतिपादन करते हैं और भगवान शंकराचार्य द्वैत अद्वैत का श्री वल्लभा जी महाराज और श्री निम्बकाचार्य जी महाराज ने विभिन्न रूपों में इस विषय में विचार किया है मैं उतने विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा अब उठता है कि इस विषय में गोस्वामी जी की मान्यता क्या है आचार्यों के परंपरा में वे किस विचारधारा से सहमत हैं? उन्हें जीव ब्रह्म की एकता स्वीकार है या वे जीव ब्रह्म की भिन्नता स्वीकार करते हैं गोस्वामी जी का बड़ा मिला दृष्टिकोण है इसे समन्वय की दृष्टि कहते हैं गोस्वामी जी के जीवन में किसी एक मत के प्रति आग्रह नहीं था उन्होंने सभी आचार्यों को आदर देते हुए उनके मत को किसी न किसी संदर्भ में प्रस्तुत किया है जीव और ब्रह्म के संदर्भ में यदि हम उनका दृष्टिकोण समझना चाहें तो हम भरत जी की इस चित्रकूट यात्रा और वहाँ श्री राम और श्री भरत के मिलन को हृदयंगम करें भगवान श्री राम की मान्यता उत्तराकांड में उत्तरकांड में स्पष्ट है वाटिका में सम प्रभु भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान थे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चार महात्मा वहां आए भगवान श्री राघवेंद्र ने उठकर उनका स्वागत किया उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया देखी राम मुनिया दंडवत कीन। स्वागत ये महात्मा नहीं आए थे तब तक प्रभु पीतांबर उड़े हुए थे इन महात्माओं के विषय में मान्यता यह है कि वैसे तो इनकी आबू बड़ी लंबी है आयु बड़ी लंबी है पर ये सर्वदा पांच वर्ष के बालक जैसे दिख पड़ते हैं यह भी कहा गया है कि ये सर्वदा नम्र रहा करते हैं मानो दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं आशा बसन बसन यहति नहीं। ये चारों महात्मा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार मानो मुरधमान चारों वेद हैं इन महात्माओं की दृष्टि क्या है ज्ञानमयी उनका जीवन भी भेद वृत्ति से सर्वथा शून्य है ये लोग समदर्शी हैं और भेद रहित हैं रूप धरे जनुचार्यु वेदा समदर मुनि विगत विभेदा भगवान जब उन्हें देखकर अपना पीतांबर उतारकर उनके लिए बिछा देते हैं तो इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या हुआ पीतांबर क्या है जैसे आप अपने शरीर पर वस्त्र डाल लीजिए तो वस्त्र के आवरण के कारण आपका वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता वैसे ही भगवान पीतांबर धारण करते हैं और स्वाभाविक है कि पीताम्बर से उनका दिव्य वर्ण ढक जाता है इन चारों महात्माओं को देखकर प्रभु ने अपना पीतांबर हटा दिया क्या तात्पर्य है जीव और ब्रह्म के बीच जो भिन्नता है उसका प्रतिपादन माया के रूप में किया गया इसे अन्यत्र वन यात्रा के प्रसंग में भी आप देखते हैं आगे श्री राम हैं पीछे लक्ष्मण जी तपस्वियों के बेस में दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं दोनों के बीच में सीता जी वैसे ही सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया आगे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे यहाँ पर ब्रह्म जीव और उनके अंतराल में माया इसे जो कह लीजिए कि जीव और ब्रह्म में जो अंतर दिखाई देता है उस अंतर का कारण माया है उसी माया को आप भेदबुद्धि कह लीजिए अनिर्वचनीय माया कह लीजिए उस माया की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है किंतु जब वे जानबूझकर स्वयं को माया से आवृत किए रहते हैं तब देखने वाले की दृष्टि पीतांबर में ही अटक जाती है हम लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है जब हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो हमारी दृष्टि बहुधा कहाँ अटक जाती है मंदिर में जाकर यदि हमारी दृष्टि भगवान के शील उनके गुण या उनके स्वरूप पर अटके और हमारे अंतःकरण में दिव्य भावनाओं का संचार हो तो हम सच्चे अर्थों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं किंतु वहां जाकर हम उनकी वेशभूषा देखकर बड़े उत्साहित होते हैं और बहुधा यदि किसी उत्सव का दिन हो तो एक दूसरे से कहते मिलेंगे कि आज तो भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं सुंदर क्यों लग रहे हैं भगवान तो पूर्ण है उनकी सुंदरता घटती बढ़ती थोड़े ही है वे तो एक रस हैं हम लोग जब कहते हैं कि भगवान आज बड़े सुंदर लग रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारी दृष्टि उनके आभूषणों पर श्रृंगार पर पीतांबर वस्त्र पर अटक जाती है यदि उस दिन सुंदर पीतांबर धारण करा दिया गया रेशमी का चमकीला वस्त्र पहना दिया गया आभूषण सजा दिए गए उनका मालाओं से श्रृंगार कर दिया गया तो हम बड़े उत्साहित होकर कहते कहने लग जाते हैं कि भगवान बड़े सुंदर हैं तात्पर्य यह कि हम मायानाथ की माया से आकृष्ट होते हैं उस माया के आवरण को भेद जो मायानाथ है उन पर बिरले व्यक्तियों की ही दृष्टि जाती है पुराणों की अनेक कथाओं में इसी बात की ओर संकेत किया गया है महाभारत में दुर्योधन जब भगवान को निमंत्रित करने जाता है और अर्जुन भी जाते हैं तो वहाँ भी एक सांकेतिक बात है दुर्योधन पहले पहुँच गया दुर्योधन ने जब सेवकों से पूछा श्री कृष्ण कहाँ हैं वे बोले भीतर सैन कर रहे हैं वह उतावला था और भगवान के पास तक पहुँचा जब वे सैन किए हुए थे दूसरी बात यह भी थी कि भगवान स्वयं को पीताम्बर से ढके हुए थे इन दोनों बातों के अर्थ पर आप दृष्टि डालें सोए हुए भगवान और जागे हुए भगवान दुर्योधन ने जब देखा कि भगवान अपना शरीर पीतांबर से ढके हुए सो रहे हैं तो वह भगवान के सिरहाने रखे हुए आसन पर बैठ गया इसके बाद जब अर्जुन आते हैं तो वे भगवान के चरणों के पास बैठ जाते हैं अर्जुन आए उनके चरणों के पास बैठे और इधर भगवान की आँखें खुली उन्होंने पीताम्बर हटाया और अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम कब आए दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा उसने पीछे से कहा महाराज मैं पहले आया हूँ भगवान बोले यह तो बड़ा संकट है आए आप पहले और मैंने देखा इनको पहले यह भगवान की सांकेतिक भाषा है दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी ईश्वर के पास पहुँच गया है उनके पास है कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर के पास नहीं है ईश्वर तो सर्वाधिक पास है पर दुर्योधन जैसे व्यक्ति को ईश्वर मिलेगा तो सोया हुआ मिलेगा और पीताम्बर से ढका हुआ मिलेगा माया से ढका हुआ ब्रह्म सोया हुआ ब्रह्म कबीर के एक दोहे में बड़ी सुंदर बात है उनसे जब पूछा गया संत असंत अभी सभी के हृदय में जब ईश्वर हैं तो किसे संत कहें और किसे असंत कहें कबीर ने स्वीकार किया जितने घट या शरीर है उसमें हमारे स्वामी विराजमान हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके हृदय की सैया सुनी हो महा भगवान न हो सब घट मेरा साइया सुनी से जनकोर उन्होंने सैया शब्द का प्रयोग किया सिंहासन शब्द का प्रयोग नहीं किया जब कोई सिंहासन पर बैठता है उन्होंने सैया शब्द का प्रयोग किया सिंहासन शब्द का प्रयोग नहीं किया जब कोई सिंहासन पर बैठता है तो जगता है और सयाह तो बैठने का नहीं सोने का स्थान है ये बोले संसार के हर व्यक्ति के हृदय की सयाह पर ईश्वर है तो असंत कौन है उन्होंने यही कहा जिसके जीवन के अंतकरण की सयाह पर ईश्वर सो रहा है सुसुप्त है वही असंत है और जिनके हृदय में जग गया है चैतन्य हो गया है वह धन्य और कृतकृत्य क्रित हो गया बलिहारी वाह घटकी जा घट पर घट हो दुर्योधन जैसे व्यक्ति के अंतकरण में भी सोया हुआ ईश्वर है और उसकी दृष्टि के सम्मुख भी जो ईश्वर है वह सोया हुआ है स्वयं को पीताम्बर के द्वारा माया के द्वारा आवृत्त किए हुए हैं परंतु जब कोई अर्जुन के समान विनम्र निरहंकारी भक्त भगवान के पास पहुँचता है और नर जब विनम्रता के साथ नारायण के चरणों के पास जाकर बैठ गया तो प्रभु ने भी अपना आवरण पीताम्बर हटा दिया और उठकर बैठ भी गए यहाँ भी यही संकेत है हम लोगों के जीवन में उतनी उपलब्धि नहीं हो पाती क्योंकि हमारी दृष्टि वस्तुता बहिरंग में उलझती है अंतरंग में नहीं जाती मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि भगवान को वस्त्र नहीं पहना, पहनाए जाए चाहिए या श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए या उनका पीताम्बर हटा दिया जाना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं पर उसमें मुख्य वृत्ति क्या है भक्त चाहता है कि भगवान को अर्पित की जाने वाली ये वस्तुएं धन्य हो जाए भक्त से पूछा गया भगवान आभूषण क्यों धारण करते हैं भक्त ने उत्तर दिया भूषणम भूषणानाम आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए वस्त्र भगवान को पाकर धन्य हो गया भगवान के स्पर्श से वस्त्र की, से की शोभा बढ़ गई भगवान के स्पर्श से आभूषण की शोभा बढ़ गई यदि इस दृष्टि के साथ हम भगवान का श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार का दर्शन करते समय हमारी दृष्टि इस बात की ओर है कि ये भगवान की सुंदरता को बढ़ाने वाली वस्तु नहीं है अपितु भगवान की सुंदरता तो इन वस्तुओं के आवरण में छिपी हुई है भगवान राम जब बन जाते हैं तो उन्होंने पीताम्बर उतार दिया और छोटा सा बलकल वस्त्र पहन लिया आभूषण उतार दिए भगवान श्री राघवेंद्र जब इस वेश में जाने लगे तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा वस्त्र और आभूषणों में सजे हुए श्री राम जैसे आकर्षक लगते थे अब तो वैसे नहीं लग रहे होंगे उत्तर में गोस्वामी जी ने तालाब का उदाहरण दिया जैसे किसी तालाब में हरी हरी काई जल को ढक लेती है और उस काई को हटा दें तो जल अपने निर्मल रूप में दिखाई देने लगता है कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा वस्त्र और आभूषण तो काई के रूप में उनके सौंदर्य को ढके हुए थे उनके दूर हो जाने पर आवरण हट जाने पर तो उनकी सुंदरता और भी प्रत्यक्ष दिखने लगी कागर की रजभूषण चीर शरीर गोस्वामी जी लिखने में सावधान हैं प्रभु जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने फिर वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए मायानाथ माया को अस्वीकार नहीं करते यदि व्यवहारिक अर्थों में देखें यदि प्रजा उन्हें सजे हुए वस्त्रों और आभूषणों में देखना चाहती है तो प्रभु उनकी प्रसन्नता के लिए सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं और आभूषणों को धारण कर लेते हैं गोस्वामी जी ने लिखा जब सिंहासन पर बैठने से पूर्व प्रभु ने स्नान किया और वस्त्र आभूषण धारण कर लिया तो सैकड़ों कामदेव वह सौंदर्य देख कर लज्जित हो गए करिमज्जन प्रभुभूषण साजे अंग अनंग देख सतलाजे सुनने पढ़ने वालों को भ्रम हुआ कि गोस्वामी जी ने भी तो मान लिया कि भगवान ने जब वस्त्र आभूषण धारण किए तो उन्हें देखकर सैकड़ों कामदेव लज्जित हो गए इसका अर्थ यही हुआ न कि वस्त्र और आभूषण के द्वारा उनकी शोभा में वृद्धि हुई इसका अर्थ यही हुआ ना कि वस्त्र और आभूषण के द्वारा उनकी शोभा में वृद्धि हुई पर गोस्वामी जी ने क्या चतुराई की भगवान ने जब वस्त्र आभूषण धारण किए थे तब कहा सैकड़ों काम लज्जित हो गए और जब वस्त्र आभूषण उतारकर वन मार्ग में जा रहे थे और गांव के स्त्रियों ने उन्हें देखा तो उन्हें भी लगा कि राम श्री राम को देखकर कामदेव लज्जित हो गए पर संख्या बदलती हुई है गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं ये तो करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले हैं कोटि मनोज लज्जाव निहारे जब वस्त्र आभूषण धारण करते हैं तो सैकड़ों कामदेव लज्जित होते हैं और जब उतार देते हैं तो करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं इस प्रकार भगवान द्वारा स्वीकार किया गया कि आवरण ही उनकी माया है इस माया के कारण ही व्यक्ति की दृष्टि उन माया नाथ तक नहीं पहुंच पाती जब कोई अर्जुन के समान व्यक्ति सामने होता है तो भगवान उनके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं यहाँ भी सनकादी जैसे भेद बुद्धि रहित महापुरुष वस्त्र तो भेद बुद्धि से ही धारण किया जाता है जब तक व्यक्ति व्यवहार की भूमि है तब तक वह वस्त्र धारण करता है करना भी चाहिए पर सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार वस्त्र नहीं धारण करते क्योंकि वे भेद बुद्धि से सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं भगवान शंकर नम्न है नम, नग्न है नम्रता या भगवान शंकर नग्न है नग्नता या तो उत्सृंखलता है या फिर अभेद बुद्धि का द्योतक है या तो उत्सृंखल व्यक्ति नग्न हो सकता है या फिर जिसके अंतकरण में शरीर का भान है ही नहीं भेद बुद्धि का सर्वथा अभाव है वह भी नग्न है श्रीमद् भागवत में अपने सुखदेव जी के संदर्भ में सुना होगा जन्म लेते ही नग्न सुखदेव जी वन की ओर भागे और व्यास जी उनके पीछे पुत्र पुत्र पुकारते हुए जले वहां सरोवर पर स्त्रियां स्नान कर रही थी सुखदेव जी वहाँ से निकल गए पर स्त्रियों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया किंतु ब्यास जी के आते ही उन स्त्रियों ने हड़बड़ाकर अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया ब्यास जी से नहीं रहा गया उन्होंने स्त्रियों से पूछा कि मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति को देख तुमने वस्त्र धारण कर लिया और मेरा किशोर पुत्र जो युवावस्था की ओर बढ़ रहा है उसे देखकर तुमने वस्त्र धारण क्यों नहीं किया स्त्रियां बोली आप में भेद बुद्धि है आपको बोध है कि यह स्त्री है और यह पुरुष पर सुखदेव के हृदय में स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं अतः उनके सामने हमारे अंतकरण में कुछ छिपाने की वृत्ति आई ही नहीं यही संकेत यहां पर सनक आदि महापुरुषों के संदर्भ में भी है जो सर्वथा भेद रहित हैं उन्हें देखकर जब भगवान अपना पीताम्बर उतार देते हैं तो मानो यह कहना चाहते हैं व्यवहार के लिए मैंने यह भेद स्वीकार किया था किंतु आप भेद बुद्धि रहित दृष्टि से मेरा साक्षात्कार करेंगे अतः आवरण हटा दिया यदि आप भेद दृष्टि से देखें तो हमारे और आपके बीच में एक अंतराल है एक दूरी है एक आवरण है और यदि भेद बुद्धि से रहित होकर दृष्टि डालें तो वहाँ आवरण का सर्वथा अभाव है भेद मिट चुका है दोनों नम्र हैं दोनों नग्न हैं भगवान का शरीर जो पीतांबर से ढका हुआ भाग है वह अब मानो दोनों पक्ष है शरीर के आधे भाग में जो वस्त्र है वह मानो व्यवहार में मर्यादा का पक्ष रखने के लिए और जब भगवान पीतांबर उतार देते हैं तो उन महा महात्माओं को अनावृत ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं इन महात्माओं ने प्रभु को देखा और उनकी स्तुति की फिर वही सूत्र आया जब भेद नहीं है तो कौन किसकी स्तुति करे? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार यदि अद्वैतवादी हैं अभेदवादी हैं यदि वे ब्रह्म और जीव की एकता से परिचित हैं तो स्तुति क्यों करते हैं इस पर बड़े विस्तृत रूप से विचार किया गया है तत्वतः यह सत्य है कि कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में इसका उल्टा अर्थ भी ले लेता है जैसे यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करे कि जीव और ब्रह्म में मित्रता नहीं है और ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ तो यह मत भी रामायण में स्पष्ट रूप से आता है ज्ञान का दीपक जब जलता है तो सोहम अस्मि वह ब्रह्म मैं हूँ यह अखंड वृत्ति बनती है सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा यहाँ एक बड़े महत्व की बात कही गई ज्ञान का फल क्या है ज्ञान से या तो व्यक्ति को अभिमान होगा अथवा मुक्ति होगी वेद में दो परस्पर विरोधी बात कही गई धर्म से वैराग्य योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष मिलता है धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना फिर राज्यभिषेक के प्रसंग में वेद जब भगवान की स्तुति करने आते हैं तो वे भगवान की स्तुति करते हुए एक शब्द कहते हैं जो लोग ज्ञान के अभिमान में विमत्त हो गए ये ज्ञान मान तो आदरी। तात्पर्य कि मैं ब्रह्म हूँ इस वाक्य के पीछे ज्ञान है या अभिमान कह पाना बड़ा कठिन है यदि व्यक्ति अभिमानी है और सोचता है कि मुझे किसी के सामने झुकना न पड़े किसी की सेवा न करनी पड़े दूसरी ओर यह इच्छा तो बनी रहे कि लोग हमें प्रणाम करें हमारी पूजा करें हमारी सेवा करें हमें ब्रह्म माने पर हम इन बातों से बच जाएं। इसलिए जब कोई व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत करेगा तो वस्तुतः वह घोर अभिमानी हो जाएगा जहां केवल ज्ञान होगा वहां अभिमान का लेश मात्र भी नहीं होगा ज्ञान मान जह एक देख ब्रह्म समान सबमाशी क्योंकि अभिमान तो सर्वदा दो को ही लेकर होता है बिना दो के तो अभिमान हो ही नहीं सकता यदि आप अभिमान करेंगे तो किसी न किसी की तुलना में ही तो आप स्वयं को श्रेष्ठ कहकर अपनी श्रेष्ठता का अभिमान करेंगे यदि आप धन का अभिमान करेंगे तो किसी निर्धन से अपनी तुलना करेंगे और कहेंगे इनके अपेक्षा मैं धनवान हूँ जब भी अभिमान होता है तो द्वैत बुद्धि में होता है यदि सच्चे ज्ञान का उदय हुआ और यदि यह ज्ञात हो गया कि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है दो है ही नहीं तो कौन किस बात पर अभिमान करे और किससे अपनी तुलना करे यही ज्ञान का सच्चा स्वरूप है खोटे सिक्के बनाने वाले बिल्कुल खरे सिक्के जैसे दिखने वाले ही सिक्के बनाते हैं इसी प्रकार ज्ञान के इस खरे सिक्के की आड़ में अभिमान का खोटा सिक्का भी ठीक ज्ञान की तरह दिखता है और यह ज्ञान दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए व्यग्र हो उठता है ऐसी स्थिति में वेदों ने जो सूत्र कहा वह बड़े महत्व का है कि ज्ञान हो जाने के बाद भी अभिन्नता का बोध हो जाने पर भी ज्ञान के अभिमान में मत होकर कौन नहीं गिरेगा वेद कहते हैं जो ज्ञान के मद में उन्मत्त होकर आपकी भक्ति का अनादर करते हैं भक्त के महत्व को कम करके अहंकार करते हैं ऐसे व्यक्ति उच्च से उच्च स्थिति में पहुंच करके भी गिरते हुए दिखाई देते हैं जे ज्ञान तो भव आदरी ते दुर्लभ पदादपी पर तम देखतरी मानस में यही माना गया है कि अद्वैत होते हुए भी यदि व्यवहार में द्वैत को स्वीकारना ही है तो उस द्वैत का सदुपयोग भक्ति है भक्ति बिना द्वैत के नहीं होगी और ज्ञान में अद्वैत होते हुए भी जीवन में भक्ति का द्वैत आ जाए हनुमान जी के चरित्र में हम ऐसा ही देखते हैं उनकी स्तुति करते हुए यह वाक्य कहा गया अतुलम हेम सेहम धनुज वन शानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वन रघुपति प्रिय उनको केवल ज्ञानी ही नहीं अपितु कहा गया जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी लंका से लौटकर आए श्री जी मूर्तिमान शांति हैं हनुमान जी ने उनसे कृतकृत्यता क्रित का वरदान प्राप्त किया है अब कृतकृत्य क्रित भयों में माता भगवान श्री राघवेंद्र हनुमान जी के कार्य की प्रशंसा करते हैं और पूछते हैं कि इतने बड़े विशाल दुर्ग लंका को तुमने कैसे जला डाला हनुमान जी जितने बड़े ज्ञानी हैं उतने ही बड़े विरागी भी हैं प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को उन्होंने ज्ञान की अग्नि से जलाकर नष्ट कर दिया हनुमान जी का यह स्वरूप और उनका यह कार्य सर्वथा अद्वितीय है वे लंका से लौट आए हुए हैं भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और तब भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं हनुमान जी के चित्रों में भी आपने देखा होगा वे ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी उनको भगवान के चरणों में बैठना ही प्रिय है चरणों में भी बैठकर वे एक तक भगवान के चरणों को ही देखते रहते हैं परंतु उस दिन जब भगवान ने प्रशंसा की तो हनुमान जी की दृष्टि प्रभु के चरणों से उठी और वे प्रभु का मुख देखने लगे और केवल मुख ही नहीं देखने लगे मुख देखने के बाद प्रसन्न हुए और फिर से भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे त्राही त्राही रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए सुनी प्रभु बचन बिलोक मुख गात हर सिनुमंत चरण परे उप्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत उन्होंने प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को जलाकर नष्ट कर दिया है मोह की वाटिका को उजाड़ दिया है तो यह यथार्थ ही है पर यह हनुमान जी के द्वारा स्वीकार किया हुआ उनका द्वैताद्वैत है जब हनुमान जी प्रभु के मुख कमल की ओर देखने लगे तो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा चलो इतनी उन्नति तो हुई निरंतर चरणों को देखने के बाद तुमने मुख की ओर तो देखा हनुमान जी प्रभु से बोले प्रभु मुख देखने का एक और ही कारण है क्या बोले क्या बोले जब आप प्रशंसा करने लगे तो मुझे याद आ गई कि एक बार नारद की भी आपने बड़ी प्रशंसा की थी तो मैं देखने लगा कि क्या यह इसी तरह की प्रशंसा है या इसका कोई दूसरा अर्थ है तो क्या लगा बोले नहीं नहीं महाराज उनकी प्रशंसा तो आप व्यंग से कर रहे थे पर आप मेरी प्रशंसा उदारता से कर रहे हैं मेरी किसी विशेषता की नहीं वहां व्यंग था पर यहां आपकी उदारता है हनुमान जी प्रभु के चरणों को प्रगढ़ कर बोले पकड़ कर बोले प्रभु मेरे लिए तो ये आपके चरण ही सब कुछ हैं हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार हैं ना इसलिए उन्होंने साथ साथ याद भी दिला दिया नारद ने आपकी प्रशंसा को सत्य मान लिया तो उन्हें अभिमान हो गया और अभिमान होने के बाद आपने उन्हें बंदर बना दिया तो मैं पहले से ही बंदर बनकर आ गया हूँ आपको कष्ट न करना पड़े मैं काम का बंदर नहीं बनूँगा मैं तो राम का ही बंदर बनूँगा बंदर बनकर यदि नाचना ही है तो काम के संकेत पर भी नाच सकते हैं और राम के संकेत पर भी नाच सकते हैं तो मैं तो आपका बंदर हूँ और जो आपका बंदर है आपके संकेत पर नाचता है उसके लिए तो किसी प्रकार का भय है ही नहीं फिर भी जब हनुमान जी प्रभु को त्रा ही त्राही पुकारते हैं तो इसका क्या अभिप्राय है आपकी प्रशंसा से कहीं मुझमें अभिमान न आ जाए इस संभावित अभिमान से मेरी रक्षा कीजिए और चरणों में गिर पड़े इसका अर्थ बोले प्रभो प्रशंसा के बाद अभिमान आता है और अभिमान के बाद पतन होता है तो मैंने सोचा प्रशंसा तो मेरी हो ही गई अब गिरना ही है तो आपके चरणों में ही क्यों न गिरूं अन्यत्र गिरने पर तो चोट आती है पर यहाँ चोट नहीं आती है जिसने अपनी विजय अपनी सफलता और अपनी प्रशंसा को आपके चरणों में चढ़ा दिया वह अभिमान के आघात से बच गया भक्त और भगवान के बीच यह अनोखा खेल है चाहे शंकर जी के रूप में कहिए या वेदांत की भाषा में हनुमान जी भगवान के अभिन्न रूप हैं प्रभु हनुमान जी को बार बार उठाते की चेष्टा करते हैं पर वे उठ ही नहीं रहे हैं